अगर उसने ड्रोन में लगे बॉम्ब को डिफ्यूज ना किया होता तो अब तक इसमें ब्लास्ट हो चुका होता और चूंकि उसने इसके बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया है तो क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे इसे ऑपरेट करने वाले तक पहुंचा जा सके विक्रांत के दिमाग में जैसे ही ये ख्याल आया वो तुरंत ही ऐसी किसी तरकीब के बारे में सोचने लगा जिसकी मदद से वो इस ड्रोन को कंट्रोल करने वाले तक पहुंच सके क्या पता ऐसा कोई रास्ता हो जिससे मैं इस ड्रोन में लगे जीपीएस को अपने लैपटॉप में कंट्रोल कर सकूं, फिर हो सकता है कि मैं इसके जीपीएस को कंट्रोल करते हुए इसे ऑपरेट करने वाले व्यक्ति तक पहुंच जाऊं लेकिन ऐसा करने के लिए सबसे पहले इस ड्रोन के पूरे फंक्शन को डिटेल में समझना पड़ेगा इस बारे में सोचते हुए विक्रांत को तुरंत ही अपने टूल में मौजूद एक खास टूल का ख्याल आया इस टूल का नाम था एनिलाईजर इस टूल की मदद से वो किसी भी चीज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता था विक्रांत ने बिना किसी देरी के टूलबार के इस टूल को एक्टिवेट कर दिया इस टूल के एक्टिवेट होते ही इसने ड्रोन को डिटेल में एनालाइज करके विक्रांत को रिजल्ट दिखाना शुरू कर दिया इस टूल ने तो ड्रोन के बारे में विक्रांत को वो सारी इंफॉर्मेशन देना भी शुरू कर दिया जो कि उसे ब्राउजर की मदद से भी नहीं मिल सकी थी जैसे कि इस टूल की मदद से विक्रांत को यह पता लग गया कि इस ड्रोन का निर्माण कब किया गया इसे पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था यह सब तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन थी लेकिन जो शॉक्ड करने वाली इंफॉर्मेशन विक्रांत को हासिल हुई थी वो ये थी कि इस ड्रोन को तकरीबन 10 किलोमीटर की रेंज से ऑपरेट किया जा सकता है और ये लगातार बीस घंटे हवा में उड़ सकता है इसके बाद एनीलाइजर टूल की मदद से विक्रांत को एक और इन्फॉर्मेशन मिली जिसे जानकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई दरअसल इस ड्रोन में जो गन लगा हुआ था वो एक बार में सिर्फ एक ही फायर कर सकता था दोबारा गोली चलाने के लिए इसमें दोबारा से बुलेट लोड करनी पड़ती है जाने की जब इस ड्रोन की मदद से होटल के कमरे में गोली चलाई गई तो फिर इसके बाद फिर से इसमें बुलेट लोड किया गया था और बुलेट लोड करने के लिए इसे नीचे उतारा गया होगा दोबारा जब इसमें बुलेट लोड किया गया तब फिर एवी के ऊपर गोली चली एवी को शूट करने के बाद फिर से इस ड्रोन के गन में बुलेट लोड की गई थी। ओह, विक्रांत बिल्कुल रह गया। यह सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसका इमरजेंसी अलार्म बज उठा इमरजेंसी अलार्म बजने का मतलब खतरा विक्रांत की जान को खतरा था ऐसे में वो तुरंत ही जमीन पर लेट गया क्योंकि अब उसके ऊपर कहीं ना कहीं से अटैक होने वाला था खुद को हमले से बचाने के लिए विक्रांत घास के बीच खुद को छुपाने की कोशिश करने लगा तड़ाक! तभी अचानक से गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ी ये गोली ठीक उसी जगह पर चली थी जहां कुछ सेकंड पहले विक्रांत खड़ा था विक्रांत बाल बाल बचा था अगर वो सेकंड भर की भी देरी करता तो फिर पक्का था कि गोली उसके शरीर को भेज जाती गोली चलने पर विक्रांत को कुछ याद आया पहले जब वो होटल में से भाग रहा था और जब तीन पुलिस वाले उसके सामने आ गए थे तब विक्रांत ने उनसे भिड़ते हुए एक पुलिस वाले के हाथ से बंदूक छीन लिया था लेकिन उस वक्त विक्रांत न्यूजीलैंड के पुलिस वालों से भिड़ रहा था और विक्रांत उनके ऊपर गोली चलाकर खुद की मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहता था इसलिए उसने पुलिस वालों से बंदूक छीन उसे वही फेंक दिया था लेकिन अब उसे अपने इस किए पर पछतावा हो रहा था क्योंकि तो इस वक्त उसके सामने जो दुश्मन था वो शायद न्यूजीलैंड की पुलिस फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रांग था जैसे विक्रांत ने उसके गन ड्रोन को जमीन पर गिराया तुरंत ही उसने आकर फायरिंग शुरू कर दी इसका मतलब कि ये आदमी लगातार विक्रांत का पीछा कर रहा था पहले भी विक्रांत के दिमाग में ये बात आई थी अगर कोई आदमी बार बार ड्रोन के गन में बुलेट रिफिल कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो ड्रोन के साथ साथ ही चल रहा है तड़ाक तड़ाक अचानक से दो और गोली चली विक्रांत करंट की स्पीड से जमीन पर लुढ़कते हुए हट गया। इस वक्त विक्रांत बहुत मुश्किल में था उसके पास ना तो बुलेट प्रूफ जैकेट था और न ही जादोई कोट ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो अपने दुश्मन का सामना कैसे करे किसी तरह विक्रांत अपनी जान बचाता हुआ एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया इस वक्त उसे एक और चीज ये नहीं समझ में आ रही थी कि आखिर ये आदमी इतने अंधेरे में भी निशाना कैसे लगा ले रहा है विक्रांत को तो सारा सीन साफ तौर पर दिखाई दे रहा था क्योंकि उसने ड्रोन को पकड़ते वक्त ही अदृश्य टॉर्स को एक्टिवेट कर दिया था जिससे उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था विक्रांत पेड़ के पीछे छुपकर गोली चलने की दिशा में नजर डालते हुए देखने लगा थोड़ी ही देर में वहां पर एक आदमी आकर ड्रोन के पास खड़ा हो गया विक्रांत ने बड़े ध्यान से इस आदमी का चेहरा देखा अब उसे समझ में आया कि आखिर ये आदमी अंधेरे में भी फायरिंग कैसे कर रहा है ये कोई विदेशी आदमी था विक्रांत उसे साफ साफ देख रहा था उसने डार्क रेड कलर का शर्ट पहन रखा था और नीचे ब्लू कलर की जीन्स दरअसल इस आदमी ने एक खास तरीके का नाइट विजन वाला चश्मा भी पहन रखा था जिससे इसे अंधेरे में भी सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था विक्रांत को यह जानकर जरा साजुब नहीं हुआ क्योंकि जो आदमी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है उसके लिए ऐसे चश्मे हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं थी लेकिन मजे की बात यह थी कि अब उसके उस चश्मे ने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि इस वक्त वो ड्रोन के पास में खड़ा था और उस रेंज तक विक्रांत की पावर जैमिंग डिवाइस काम कर रही थी चश्मा बैटरी से चलता था ऐसे में पावर जाम होने की वजह से इस चश्मे ने काम करना बंद कर दिया वो विदेशी बार बार अपने चश्मे को निकालकर इसे हाथों पर पटकता और फिर इसे पहनकर देखने की कोशिश करने लगता लेकिन चश्मा काम नहीं कर रहा था फिर उसने चिड़कर चश्मे को अपनी पैंट की पॉकेट में डाल लिया और फिर दूसरी जेब से टॉर्च निकालकर देखने की कोशिश करने लगा लेकिन यहां पर भी वही समस्या टॉर्च भी तो बैटरी से चलती है और यहाँ पावर आ ही नहीं रहा था उस विदेशी को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है वो काफी कन्फ्यूजन में था उसने टॉर्च को कई बार ऑन ऑफ करने की कोशिश की लेकिन फिर भी वो इसे जला नहीं सका अब चूंकि उस आदमी के हाथ में बंदूक तो थी लेकिन अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ फायरिंग करे वो पागलों की तरह अंधेरे में ही अंदाज जैसे निशाना लगाते हुए इधर उधर भटक रहा था विक्रांत पेड़ के पीछे छुप कर सब देख पा रहा था साथ ही वो इस वक्त काफी दुखी भी था अगर उसके पास एक गन होती तो फिर वो बड़ी आसानी से इसको सबक सिखा देता आखिरकार इसी आदमी की वजह से विक्रांत को इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है यही आदमी ड्रोन उड़ा रहा था और यही वो शख्स था जिसने एवी का मर्डर किया है इसी आदमी ने विक्रांत और स्वाति को झूठे मर्डर केस में फंसाया इसी की वजह से उसे न्यूजीलैंड पुलिस से भी पंगा लेना पड़ गया ये सोच सोचकर विक्रांत का खून खोल उठा वो किसी भी हालत में इस विदेशी को बचकर नहीं जाने देना चाहता था विक्रांत के पास इस वक्त कोई ऐसा हथियार नहीं था जिससे विक्रांत के दिमाग में एक आइडिया आया उसने अपना फोन बाहर निकाला और फोन को दूसरे डायरेक्शन में फेंक कर उस तरफ इसका ध्यान खींचने का प्लान बनाया ताकि ये आदमी फोन की तरफ जाए और फिर पीछे से उसके ऊपर अटैक कर दिया जाए हालांकि भले ही विक्रांत ने बड़ा दिमाग लगाकर बनाया था लेकिन शायद की तो मानो सा रुक गई हो उसके चेहरे पर पसीना आ गया था इंच भर के अंतर से वो बचा था ये विदेशी आदमी बहुत एक्सपर्ट था उसने मोबाइल फेंके जाने की दिशा का अंदाजा लगाते हुए शूट किया था और गोली विक्रांत के बिल्कुल करीब आकर लगी थी